पत्रावली तीन सौ इकहत्तर स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित मरी दस अक्टूबर अठारह सौ संतानवे अभिन्न हृदय परसों सायंकाल कश्मीर से मरी पहुंच चुका हूं सभी लोग बहुत आनंदपूर्वक थे केवल कृष्णलाल तथा गुप्त को बीच बीच में ज्वर हो आया था किंतु विशेष नहीं इस अभिनंदन पत्र को खेतड़ी के राजा साहब के लिए भेजा होगा सुनहरे रंग में छपवा राजा साहब इक्कीस बाईस अक्टूबर तक मुंबई बम्बई पहुंच जाएंगे इस समय हम लोगों में से कोई भी बम्बई में नहीं है यदि कोई हो तो उसे एक प्रति भेज देना जिससे कि वह जहाज़ में ही राजा साहब को उक्त अभिनंदन पत्र प्रदान करे अथवा बम्बई शहर के किसी स्थान में जो प्रति सबसे उत्तम हो उसे खेतड़ी भेज देना किसी सभा में उसे पढ़ लेना यदि किसी अंश को बदलने की इच्छा हो तो कोई हानि नहीं है इसके बाद सभी लोग हस्ताक्षर कर देना केवल मेरे नाम की जगह छोड़ देना मैं खेतड़ी पहुंचकर हस्ताक्षर कर दूंगा इस बारे में कोई त्रुटि न हो पत्र के देखते ही योगेन कैसा है लिखना लाल राजंस सोहनी वकील रावलपिंडी इस पते पर राजा विनय कृष्ण की ओर से जो अभिनंदन पत्र दिया जाएगा उसमें भले ही दो दिन की देरी हो हम लोगों को पहुंच जाना चाहिए अभी अभी तुम्हारा पांच तारीख का पत्र मिला योगेन के समाचार से मुझे विशेष आनंद प्राप्त हुआ मेरे इस पत्र के पहुंचने से पूर्व ही हरिप्रसन्न संभवतः अंबाला पहुंच जाएगा मैं वहां पर उन लोगों को ठीक ठीक निर्देश भेज दूंगा। परमाराध्या माताजी के लिए 200 रुपये भेज रहा हूं। प्राप्ति का समाचार देना तुमने भवनाथ की पत्नी के बारे में कुछ भी क्यों नहीं लिखा है क्या तुम उसे देखने गए थे कैप्टन सेवियर कह रहे थे कि जगह के लिए वे अत्यंत अधीर हो उठे हैं मसूरी के समीप अथवा अन्य कोई केंद्रीय जगह पर एक स्थान शीघ्र होना चाहिए यह उनकी अभिलाषा है वे चाहते हैं कि मठ से दो तीन व्यक्ति आकर स्थान को पसंद करें उनके द्वारा पसंद होते ही मरी से आकर वे उसे खरीद लेंगे तथा मकान बनाने का कार्य शुरू कर देंगे इसके लिए जो कुछ खर्च होगा उसकी व्यवस्था वे स्वयं ही करेंगे बात यह है कि स्थान ऐसा होना चाहिए जो कि न तो अधिक ठंडा ही हो और न अधिक गर्म देहरादून गर्मी के दिनों में असह्य है किंतु जाड़े में अनुकूल है मैं कह सकता हूँ कि मसूरी भी जाड़े में संभवतः सबके लिए उपयुक्त न होगा उससे आगे अथवा पीछे अर्थात ब्रिटिश या गढ़वाल राज्य में उपयुक्त स्थान अवश्य प्राप्त हो सकेगा साथ ही स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ की बारह महीने नहाने धोने तथा पीने के लिए जल प्राप्त हो सके इसके लिए श्री शेवियर तुम्हें खर्च भेज रहे हैं तथा पत्र भी लिख रहे हैं उनके साथ इस विषय में सब कुछ ठीक ठाक करना इस समय मेरी योजना इस प्रकार है निरंजन लाटू तथा कृष्णलाल को मैं जयपुर भेजना चाहता हूँ मेरे साथ केवल अच्युतानंद तथा गुप्त रहेंगे मरी से रावलपिंडी वहाँ से जम्मू तथा जम्मू से लाहौर और वहाँ से एकदम कराची जाना है मठ के लिए धन संग्रह करना मैंने यहीं से प्रारंभ कर दिया है चाहे जहां से भी तुम्हारे नाम रुपये क्यों ना हो तुम उन्हें मठ के फंड में जमा करते रहना तथा ठीक ठीक हिसाब रखना दो फंड पृथक पृथक हो एक कलकत्ते के मठ के लिए और दूसरा दुर्भिक्ष कार्य इत्यादि के लिए आज शारदा तथा गंगाधर का पत्र मिला कल उनको पत्र लिखूँगा मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि शारदा को वहाँ न भेज मध्य प्रदेश में भेजना अच्छा था वहाँ पर सागर तथा नागपुर में मेरे अपने परिचित व्यक्ति हैं जो कि धनी हैं तथा आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं अस्तु अगले नवंबर में इसकी व्यवस्था की जाएगी मैं बहुत व्यस्त हूँ यहाँ ही इस पत्र को समाप्त करता हूँ शशि बाबू से मेरा विशेष आशीर्वाद तथा प्यार कहना इतने दिनों के बाद अब यह पता चल रहा है कि मास्टर साहब भी कमर कसकर खड़े हो गए हैं उनमें मेरा विशेष स्नेहालिंगन कहना अब वे जागृत हो उठे हैं यह देखकर मेरा साहस बहुत कुछ बढ़ गया है मैं कल ही उन्हें पत्र लिख रहा हूँ प्राप्त हुए हैं सह तुम्हारा विवेकानंद तीन सौ बहत्तर श्री जगमोहन लाल को लिखित मरी ग्यारह अक्टूबर अठारह सौ सन्तानवे प्रिय जगमोहन लाल तुम बंबई जाने के पहले जिन तीन सन्यासियों को जयपुर भेज रहा हूँ उनकी समुचित देखभाल के लिए किसी से कह दो उनके भोजन और आवास की अच्छी व्यवस्था करवा दो मेरे आने तक वे जयपुर में ही रहेंगे वे बड़े विद्वान नहीं किंतु तो निरीह प्राणी हैं वे मेरे अपने हैं और उनमें से एक तो मेरा गुरु भी है यदि वे चाहे तो उन्हें खेतली ले जाना जहाँ मैं शीघ्र ही पहुँचने वाला हूँ मैं अभी चुपचाप यात्रा कर रहा हूँ मैं इस वर्ष ज़्यादा व्याख्यान भी नहीं दूंगा अब शोरगुल और पाखंड में मेरी आस्था नहीं रह गई है इससे कोई लाभ नहीं होता कलकत्ते में अपनी संस्था प्रारंभ करने के लिए मैं अपना मोक प्रयत्न अवश्य करता रहूँगा इसी उद्देश्य से मैं चुपचाप विभिन्न केंद्रों में कोर्स जमा करने जा रहा हूँ साशीष तुम्हारा विवेकानंद तीन स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित संभवतः मरी 11 अक्टूबर अठारह अभिन्न हृदय आज तक 10 दिन पर्यंत कश्मीर से जो भी कुछ कार्य किया गया है मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैंने उसे किसी प्रकार के आवेश में किया है चाहे उसका संबंध शरीर से रहा हो अथवा मन से अब मैं इस सिद्धांत पर पहुंचा हूँ कि इस समय मैं और किसी कार्य के योग्य नहीं रह गया हूँ मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि मैंने तुम लोगों के प्रति अत्यंत कटु व्यवहार किया है फिर भी मैं यह जानता हूँ कि तुम मेरी सारी बातों को बर्दाश्त करोगे मठ में इसको सहन करने वाला और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तुम्हारे साथ मैंने अत्यधिक कटु व्यवहार किया है जो होना था सो हो गया भाग्य की बात है मैं इसके लिए पश्चाताप क्यों करूँ उसमें मेरा विश्वास नहीं है यह भी भाग्य की बात है माँ का कार्य जितना मुझसे हो सकता था उतना संपादन कराकर अंत में माँ ने मेरे शरीर तथा मन को अपहरण कर मुझे त्याग दिया माँ की जो इच्छा अब मैं इस तमाम कार्यों से छुट्टी लेना चाहता हूँ दो एक दिन के अंदर सब कुछ त्याग कर अकेला ही मैं कहीं चल दूंगा एवं चुपचाप कहीं पर अपना बाकी जीवन व्यतीत करता रहूँगा तुम लोग यदि चाहो तो मुझे क्षमा कर देना अथवा जो इच्छा हो करना श्रीमती बुल ने अधिक धन प्रदान किया है शरद पर उनका अधिक विश्वास है शरद के परामर्शानुसार समस्त मठों की व्यवस्था करना अथवा जो चाहो करना किंतु यह ध्यान रखना कि मैंने सदा वीर की तरह जीवन बिताया है मेरा कार्य तड़ित जैसा क्षिप्र तथा वज्र जैसा अटल होना चाहिए अंतिम समय तक मैं इसी तरह बना रहना चाहता हूँ अथवा मेरे कार्य का संपादन कर देना हार जीत के साथ उसका कोई संबंध नहीं है मैं कभी लड़ाई में पीछे नहीं हटा हूँ अब क्या पीछे हट सकूँगा सभी कार्यों में हार जीत अवश्य है किंतु मेरा विश्वास है कि कायर मरकर निश्चित ही क्रिमी कीट बनता है युग युग तपस्या करने पर भी कायरों का उद्धार नहीं हो सकता क्या मुझे अंत में क्रिमी कीट होकर जन्म लेना पड़ेगा मेरी दृष्टि में यह संसार एक खेल के सिवाय और कुछ नहीं है और सदैव या ऐसा ही रहेगा सांसारिक मान अपमान लाभ हानि को लेकर क्या छह माह तक सोचने रह सोचते रहना पड़ेगा मैं काम करना पसंद करता हूं केवल विचार विमर्श ही हो रहा है कोई कुछ परामर्श दे रहा है तो कोई कुछ कोई आतंकित कर रहा है तो कोई डरा रहा है मेरी दृष्टि में यह जीवन इतना अधिक मधुर नहीं है कि इस तरह भयभीत होकर सावधानी के साथ इसकी रक्षा करनी होगी धन जीवन बंध बांधव मनुष्यों के स्नेह आदि के बारे में यदि कोई सिद्धि प्राप्ति में निसंदिग्ध होकर कार्य करना चाहे अथवा तदर्थ यदि इतना भयभीत होना पड़े तो उसकी गति वही होती है जैसे श्री गुरुदेव कहा करते थे कि कौवा अधिक सयाना होता है लेकिन आदि आदि चाहे और कुछ भी क्यों न हो रुपये पैसे मठ मंदिर प्रचार आदि की सार्थकता ही क्या है समग्र जीवन का एक में उद्देश्य है शिक्षा शिक्षा के बिना धन दौलत स्त्री पुरुषों की आवश्यकता ही क्या है इसलिए रुपयों का नाश हुआ अथवा किसी वस्तु की हानि हुई मैं इन बातों के लिए न तो चिंता कर सकता हूं और न करूंगा ही जब मैं लड़ता हूं कमर कसकर लड़ता हूं। इस बात को मैं अच्छी तरह से समझता हूं और जो यह कहता है कि कुछ परवाह नहीं वाह बहादुर मैं साथ में ही हूं, उसे मैं मानता हूं। उस वीर को उस देवता को मैं मानता हूं। उस प्रकार के नरदेव के चरणों में, में मेरी कोटि कोटी नमस्कार ये जगत पावन है वे जगत के उद्धार करने वाले हैं और जो लोग केवल यह कहते हैं कि अरे आगे न बढ़ना आगे डर है आगे डर है ऐसे जो कायर डिस्पेंसिक हैं वे सदा भय से काँपते हैं किंतु जगन की कृपा से मुझमें इतना साहस है कि भयानक डिस्पेंसरिया के द्वारा कभी मैं कायर नहीं बन सकता हूं कायरों से और क्या कहा जाए उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है किंतु जो वीर इस संसार में महान कार्यों को करते हैं हुए निष्फल हुए हैं उन्होंने कभी किसी कार्य से मुंह नहीं मोड़ा हो जिन लोगों ने भय एवं अहंकार के वसीभूत होकर कभी आदेश की अवहेलना नहीं की है वे मुझे अपने चरणों में आश्रय प्रदान करें यह मेरी कामना है मैं ऐसी दिव्य मां की संतान हूँ जो सभी शक्तियों की धात्री है मेरी दृष्टि में मैले कुचैले फटे वस्त्र के सदिस्तम तथा नरक कुंड में कोई भेद नहीं है दोनों ही बराबर हैं माँ हे गुरुदेव आप सदा यह कहते थे कि यह वीर है मुझे कायर बनकर मरना न पड़े भाई यही मेरी प्रार्थना है उत्पत्तेस्ती मम कोपी समाना समान धर्मा श्री राम कृष्ण देव के दासानुदासों में से कोई न कोई मुझ जैसा अवश्य बनेगा जो मुझे समझेगा हे वीर स्वप्न को त्याग कर जागृत हो मृत्यु सिर पर खड़ी है वह तुम्हें भयभीत न करे जो मैंने कभी नहीं किया है ऋण में पीट नहीं दिखाई है क्या आज वही होगा हारने के भय से क्या मैं युद्ध क्षेत्र से पीछे हटूंगा हार तो वीर के अंग का आभूषण है किंतु क्या बिना लड़े ही हार मान लूँ तारा माँ ताल देने वाला एक ही व्यक्ति नहीं है किंतु मन में यह पूर्ण अहंकार है कि हम सब कुछ समझते हैं मैं अब जा रहा हूँ सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूँ माँ यदि पुनः ऐसे व्यक्ति प्रदान करें कि जिनके हृदय में साहस हाथों में शक्ति तथा आँखों में अग्नि हो जो जगदम्बा की वास्तविक संतान हो ऐसा यदि एक भी व्यक्ति मुझे दे तो मैं काम करूँगा पुनः वापस लौटूंगा अन्यथा मैं यह समझूंगा कि माँ की इच्छा केवल इतनी ही थी मैं अप्रतीक्षा करना नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि कार्य में वायुवेग सी शीघ्रता हो मुझे निर्भीक हृदय व्यक्ति मिले शारदा बेचारे को मैंने बहुत सी गालियाँ दी है क्या करूँ मैं गालियाँ देता हूँ किंतु मुझे भी तो शिकायत में बहुत कुछ कहना है मैंने खड़े होकर हाँपते हुए उसके लिए लेख लिखा है सब कुछ ठीक है अन्यथा वैराग्य कैसे होगा माँ क्या अंत में मुझे इन झमेलों में फंसाकर मार डालना चाहती है सभी के समीप मैं विशेष अपराधी हूँ जो उचित हो करना तुम सभी को मेरा हार्दिक आशीर्वाद है शक्ति रूप से तुम्हारे अंदर माँ का आविर्भाव हो अभियम प्रतिष्ठान माँ तुम्हें अभय जो एकमात्र सहारा है प्रदान करें मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया कि जो स्वयं सावधान रहना चाहता है पक पग पर उसे विपत्ति का सामना करना पड़ता है जो सम्मान एवं प्रतिष्ठा के खो जाने के भय से पीड़ित रहता है उसकी अवमानना होती है जो सदा नुकसान से घबराता है उसके भाग्य में सदा नुकसान ही उपस्थित है तुम लोगों का कल्याण हो अलमिति सच्स तुम्हारा विवेकानंद